नोशो टॉक संतो मगन भयामन मेरा नंबर एट दूसरा प्रश्न मुझे यहां आने का कोई कारण भी नजर नहीं आता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 जितनी समझाने की कोशिश करेंगे उतने उलझ जाएंगे इसलिए जिनका मुस्स प्रेम है समाज उन्हें पागल ही कहेगा क्योंकि तुम समझा ना सकोगे समाज कहता समझाओ क्यों जाते हो क्या कारण और तुम्हारे पास कोई कारण नहीं सूझता, और तुम अवाक खड़े रह जाते हो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 नृत्य क्यों नहीं घट रहा है जरूर पूछना दुख हो तो पूछना क्यों लेकिन हमारी आदत दुख की है हम जन्मों जन्मों से दुखी रहे दुख की आदत ने हमें एक और आदत सिखा दी क्यों कि सदा पूछते रहें क्यों क्यों ऐसी समझो कि एक आदमी जन्मों जन्मों से बीमार है और पूछता रहा क्यों क्यों क्यों फिर एक दिन स्वस्थ हो गया पुरानी आदत के कारण पूछेगा क्यों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 और जब आदमी आनंद से रोता है तो वे आंसू गीत होते उनमें एक सुगंध होती अस्क जो दे ना उठे लो सरे मिजगा आकर, सिर्फ एक कतरे सबनम है सरारा तो नहीं जो आंसू पलकों पर आकर लपट ना बन जाए लौ ना बन जाए ज्योति ना बन जाए अस्क जो देना उठे लौ सरे मिजगा आकर सिर्फ एक कतरे सबनम है। सरारा तो नहीं फिर एक ओस की बूंद है ऐसा आंसू जो आंखें आंखों को ज्योति ना दे जाए असली आंसू तो वही है जो आंख को ज्योति दे लपट दे जो आंख को नया जीवन दे जिसके माध्यम से भीतर छिपी आत्मा आंख से झांक उठे